नमस्कार मित्रों ये आज का वीडियो एक जाने माने टॉपिक पर है जनगणना आपकी ये गाना लिखने के पीछे उद्देश्य क्या था क्यों इस गाने गाने को बैन करने की डिमांड मैंने रखी यानी मेरी डिमांड क्या है हम पहले बताता हूँ पॉलिटिकल डिमांड पॉलिटिकल डिमांड में नागरिकों को कार्य करता हूँ वो ए गैजेट में क्या छुपाना चाहते हो? गैजेट का मतलब क्या? कि गैजेट एक डॉक्यूमेंट होता है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जो कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार महीने में साल में एक छापती है, और उसमें आपको क्या छुपा है? बाकी एनालिसिस, हिस्ट्री की बातें, वो तो वही रही हैं गैजेट का सैंपल है, क आ, महीने में एक या पंद्रह दिन में एक शाखे हैं और इसमें लिखे गए आदेशों में अनुसार कलेक्टर को काम करना होता है तो जनगणना से रिलेटेड जो मांग है वो ये कि जनगणना सरकारी प्रीमाइज़स पे गवर्नमेंट के जितने भी बिल्डिंग वगैरह है वहाँ पे बैन होगा यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर या गवर्नम 何十歳の時にの、何十歳の時 a 何十歳の時に、何の時に、何十歳の時に、何十歳の時に、何十歳のに、何十歳の時に、a n 歳の時に、何十歳の時に、何十歳の時に、何十歳の時に、何十歳の時 original वंदे मातरम पूरे इसके संज्ञा के साथ original tune के साथ जिस tune में अनंत मंट में गाया गया था उसी tune के साथ जंगलमान और आ, सरकार के द्वारा प्रकाशित किसी भी पुस्तक में या तो जिस पुस्तक के प्रकाशन में सरकार ने पैसा खर्च किया है उसमें कहीं जंगलमान गाना नहीं होगा यदि कोई government officer जंगलमान गाना गाएगा तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा ये सारी चीजें हम चाहते हैं कि जेसेंट में आए मतलब इन चीजों पे जनमत संग्रह शुरू होना चाहिए राइट टू रिकॉल ग्रुप जो ग्रुप मैंने शुरू किया राइट टू रिकॉल वगैरह कानून लाने के लिए भारत में उसने और बाकी पार्टियों में एक बहुत बड़ा अंतर ह� वो इसपे हाँ दर्ज करा दे या हाँ दर्ज न करा तो उनकी हाँ पानी ली जाएगी लेकिन यदि मेजॉरिटी भारत के लोग चाहते हैं कि जंगलमान को बैन किया जाए तो फिर जंगलमान को बैन करने का डेसर्ट नोटिफिकेशन चपना ही अब जंगलमान को क्यों बैन करना चाहिए कि जंगलमान है वो रविंद्रनाथ टैगोर एकदम चा� 日本の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国 मगर इन चंद्रशेखर आदर्श नाम नहीं दिया इन लोगों का पर इन लोगों को हमेशा उन्होंने ब्लाइंड नेशनलिस्ट कहा रविंद्रनाथ टैगोर ने जो राष्ट्रवादी लोग थे उनको ब्लाइंड नेशनलिस्ट कहा और राष्ट्रवादों की डिमांड को भी उन्होंने खारिज किया कि मैं राष्ट्रवाद में टेरिटरी नहीं आना चाहिए मत आप टेरिटरी की बात मत कीजिए यानी कि अंग्रेजों से टेरिटरी मत मांगिए राष्ट्रवाद में सिर्फ लोग आने चाहिए लेकिन लोग कहाँ हवा में खड़े रहेंगे? लोगों को खड़े रहने के लिए जमीन चाहिए लोगों को पीने के लिए पानी चाहिए और पानी भी जमीन में आता है नदियों से आता है तो कोई भी राष्ट्रवाद जमीन क सिफारिश यानी उसके राजा जो जॉर्डन पंचर था उसकी चापुसी कहीं लिखा था। अब बहुत सारी बात आप गूगल कीजिए दिशीजी राजीव दिशीजी के वीडियो में मिल जाएगी। उसको मैं और समसेप में कहूँगा मैं एक-एक चीज रिपीट नहीं करूँगा यहाँ पे। दूसरा आप जंगल मंडल लिटरल ट्रांसलेशन लिटरल ट्रांस अंग्रेज राजा की तारीफ के लिए लिखा गया है, जैसे कि जन्मनामान आदिनायक जय है भारत भाग्यविधाता यानी ये गाना लिखा गया था जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए। तो जॉर्ज पंचम खड़े हैं प्लेटफॉर्म पे और लोग गा रहे हैं कि भारत भाग्यविधाता। अब यदि ये गाना भगवान के लिए लिखा गया होता パーラーケ、ダムメド、ハメシャ、ウィシュマカ、サムドナウタ、パマンタサムドナウタ。と、やり、ラミナナタコンで、パパンタリキュウキと、ウィシュマパンケビタタウタ、パラパカビタタニウタ。ウスケパラ、ラジュウキャナミキ。と、バヘラジャーヘジョウキャンブルメント。トーストメント、サーラスト、アンミカラ、トースト、テクニカル、テクニカル、ペカラー、ラジュウタ、 इसलिए वही क्षेत्रों के नाम आ रहे हैं जो कि अंग्रेजों के कंट्रोल में थे और एक-एक लाइन अब देखिए तो वो गुलामी की लाइन है कि तावशुक नाम है जागे कि हम तेरा नाम लेकर जाते हैं तो इससे हम आशीष मांगते हैं उससे हम बरदान मांगते हैं एक-एक लाइन में आप पढ़िए तो लगेगा कि यहाँ भारत के नाग उसके दूसरे ही दिन Times of India में भी ये खबर छपी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जॉर्ड पंजाम के स्वागत के लिए ये गाना लिखा और जिसमें उन्होंने जॉर्ड पंजाम की बुरी-बुरी तारीफ की ये सब आया रविंद्रनाथ टैगोर ने उसका कोई खंडन नहीं किया उस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ ये गाना हमने जॉर्ड पंजाम क 20 साल बाद राजेंद्र मार कांग्रेस बोलते हैं कि ये गाना मैंने भगवान की तारीफ के लिए लिखा था, जॉर्ड पंजम की तारीफ के लिए नहीं लिखा था। और उसमें एक दो शब्दों उन्होंने इधर उधर बोल दिए कि वो रथ में जा रहे हैं। कि भाई जॉर्ड पंजम कौन से रथ में जाते हैं? ऐसा नहीं है, है। रथ में तो � गोड़ों के द्वारा चलाया हुई रात पे प्रोसेसियन में, यानी कि झाड़ सभा में जा रही है। तो इस तरह से उसके एक भी शब्द में कहीं भी भगवान शम्भर नहीं आता, पूरे गाने में। जानकार मानते हैं पूरे गाने में सारसे पांव तक कहीं भी भगवान शम्भर नहीं आ रहा, उसमें जोर पचम शब्द भी नहीं आ रहा, वो अंग्रेजों के चापुस थे, लेकिन वो भारतीयों के सामने दिखाना चाहते थे, वो थे, कमिता थे कि वो राष्ट्रवादी थे, इसलिए उन्होंने कविता में ये भी कही नहीं आने दिया कि वो जॉर्ड पंजाब की पूरी-पूरी तारीफ कर रहे हैं। पर एक-एक वाक्य का अर्थ यही होता है कि ये जॉर्ड पंजाब की तारीफ हो रही है। और लाना क भारत के लोगों का टाइम पास हो सके, टाइम वेस्ट हो सके। कांग्रेस की रचना अंग्रेज ने ही की थी 1885 के आसपास और उसने इसलिए की थी कि भारत के लोगों को इकट्ठा किया जा सके, उनको डिबेट लम बनायी जा सके ताकि वो आके बोलें और उनका गुस्सा शांत हो जाए और उनका इस तरह से टाइम पास हो जाए और उसके � उन्होंने कहा कि भाई हमें उनका स्वागत समारोह रखना चाहिए और उसके लिए गाना लिखना था तो उसके लिए उन्होंने नवीनद्रा टेडोर को कहा कि आप एक जॉर्व पंजाम के स्वागत के लिए गाना लिखिए और तब नवीनद्रा टेडोर ने एक ही दिन में एक या दो दिन में वो गाना लिख दिया यानी गाना जॉर्व पंजाम के स 1946-47 में अंग्रेजों के पास ट्रंप कार्ड थे, भूकंप के पते। वो उन्होंने दुरात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अन्य कांग्रेस प्रतिनिधियों को, को कहा कि भाई लोगों का विद्रोह बढ़ रहा है, भारत के सैनिकों का भी विद्रोह बढ़ रहा है, भारतीय सैनिक थे वो सुभाष चंद्र बोस, मानव सुभाष चंद्र बोस � प्रेरितों का विद्रोह कर रहे थे, भारत के युवक थे वो वामाभगत सिंह, वामाचंद्रशिखर आदि से प्रेरितों का विद्रोह कर रहे थे, लेकिन विद्रोह कर रहे हैं तो हमको तो जाना पड़ेगा। लेकिन यदि तुमने हमारी एक-एक बात नहीं मानी, हम बोले दिन तो दिन, हम बोले रात तो रात, हमने कहा नाचो तो नाचो, यद 私たちはここでのコンプレッショを行うことができます。私たちはここでのコンプレッションを行うことができます。私たちはここでのコンプレッションを行うこができます。私たちはコンプレッションを行うことができます。私たはここでのコンプレッションを行うことができま私たちはここでのコンプレッションを行うことができます。私たちはここでのコンプレッションを行うことができます。私たちはここでのコンプレッションを行うことができま私たちはここでのコンプレッを行うことができます。私たちはここでのコンプレ m を 東京の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国いの国際の国際の国際の国際の国の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国の国際の国際の国際の国際の国際の国際のの国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国の国際の国際の国の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際のの国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の इसी भाव से कि यदि अंग्रेजों की शर्त नहीं मानी तो अंग्रेज है यदि वो सत्ता सेना को सौप कर चलेंगे तो हमें कॉर्पोरेशन की सीट के भी दर्शन नहीं होंगे और इन सारी शर्तों में अंग्रेजों ने एक शर्त ये रखी कि जनधनमंड जो कि हमारे राजा के कुशामत के लिए गाना लिखा गया है वो तुम्हारा राष्ट्र दी ジナル、ジャワラ、タジネ、タキメント、ラジュアルヘン、ラはュアルカフチョイト、イトウ、ヒトシャンジに行アト、パキスタンメジャー。と、ワイスワイ、ロンバルトのボール、ティンチョイス、ユーバー、メジャー、パキスタンメジャー、ヤクナト、サタンダル、ゴシン、カセン。と、トナレボラキ、サタンダル、ゴシン、カメリ、チョイス、マトウ、ウトカウ、ヤ、パキスタンメジャー、アトウ、イトシャンメジャー、タミジャラサタンディング、サタンダル、 チャタイヤー、ヤチャガ a d a ーモンタルモールマリアシキタシ、トゥ s ゥトゥトゥトゥ i ゥ a ゥト e トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥゥゥゥ��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 और उसने स्वतंत्र घोषित करना था इसलिए उसने भारत में जुड़ने से मना कर दिया और जब पाकिस्तान की सेना चढ़ाई तब उसने जाके भारत में जुड़ा पर यदि स्वतंत्र होने की चॉइस ही नहीं की होती इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सरसाइज में यदि जवाहरलाल गांधी ने और दुर्गाप्रभ गांधी ने उस समय विरोध किया होता कि आ, अंग्रेज के दबाव में आके जवाहरलाल गांधी को ये साथ स्वीकारी पड़ी और पब्लिक में अब कैसे बताएं पब्लिक में तो ये बता नहीं सकते कि हम अंग्रेजों से दबे हुए हैं और अंग्रेज हमको धमका रहे हैं कि मैं हमारी बात मानूंगा ना तो हम सेना को सत्ता संभालेंगे इसलिए पब्लिक में एक इमेज खड़ी की गई कि वन परसेंट सच है, वन परसेंट सच है हो सकता है अफेयर रहाव नाइनटीन परसेंट रहाव उसमें मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन ऐसा नहीं है कि अफेयर की वजह से कि माले बात जवाहरलाल गांधी ने मानी, जवाहरलाल गांधी को अंग्रेजों के पास इसलिए माननी पड़े क्योंकि अंग्रेज के पास ये ट्रंक था कि हम कांग्रेस को � कि जवाहरलाल गांधी को ये 100% शौर्य थी नहीं थी कि माधवासुबाह चंद्रबोस का देहांत हो चुका और शायद उस समय हुआ भी नहीं था उस समय माधवासुबाह चंद्रबोस का देहांत हुआ भी नहीं था तो अगर ये लोगों के पास शायद एक और ट्रंक का रहा हो कि देखो भाई हम माधवासुबाह चंद्रबोस अभी जिंदा है रूस में है। आ आ क क 1938年の Congress からの e l e 1938 n は、Javal Naruki, Matini, Javal Kaziki, Matini, election のカレーと、finally、1バイコー、ドラマカンニコーネ、シャンシェコ・カラー・アナパラ、シタ・アマヤ・パタビ、ウスカ、election と、バジェ、マーマ・スーバーシャンのボス、election と、バジェス、ソ पेड टाइम्स ऑफ इंडिया पेड टाइम्स ऑफ इंडिया उस समय अंग्रेजों के पैसे पे चलता था आज वो अमेरिकनों के पैसे पे चलता है पेड टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूरे अखबार में सीतारम्याय पत्तावी की तारीख की मार्च में सुभाष चंद्र बोस को चीप भर के डालिया दी पूरे कैम्पेन में महात्मा दुरात्मा गांधी ने लेकिन कार्यकर्ताओं ने कहा कि वहीं तेरी ऐसी चीज़ ऐसी तू एकदम बकवास आदमी है तू बोगस आदमी है तेरे चक्का चलाने की बात भी बोगस है तेरे हिसाब की बात भी वो बकवास है टाइम पास है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में 80 प्रतिशत वोट भारतमान सुभाष चंद्र बोस को मिले ये डॉक्यूमेंटेड रह ग パキ e シブラディシアンコー a マーマス・パシャトロ・ボス・コミュレーター・ユニケ・バート・エケ・アミネクラス・キー・ユニケ・ドラッパ・ー・オー・ディー・トゥ・キャーザ・キリール・カ・ー・アナト・パカディア・ジャタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ और जेल में उनको दारू पीने को भी मिलती थी। उस समय जो सबसे अच्छी बिस्की मानी जाती थी, वो जवाहरलाल नेहरू को दी जाती थी। और यदि दुर्नार्थ गांधी को चीख आती थी, बुखार आता था, था, तो जो डॉक्टर, वाइस रॉय और गवर्नर जनरल जैसे लोगों को अटेंड करता था, सर्जन जनरल जिसे कहते हैं, जबकि लोगों ने देखा कि मार्ग में सुभाषचंद्र बोस तो सेना में जाके लड़े, उनपे गोले बारूद बम रहते वो किसी की जमाने मार सकते थे, वो जंगल में हैं, ऐसे जंगल में जहाँ पे मच्छर इतने होते थे कि शरीर को की चमड़ी पे दूसरी चमड़ी आ जाती थी क्यों चमड़ी देखने नहीं मिलती थी, इतने मच्छर क बात जैसे-जैसे प्रजा में आने लगी थी, अधिकतर लोग ये मानते थे कि माध्मा सुभाष चंद्र बोस असली राष्ट्र का पिता है, असली नेता है, ये सब बकवास है। इसलिए अंग्रेजों के पास एक और टर्नकार्ड भी रहा हो कि हम माध्मा सुभाष चंद्र बोस को वापस भारत लाएंगे, तो तुम्हें तुम लोगों को एमपी पार्लिय तुम्हारा राष्ट्र जीत रहेगा। अब जो हमारे साथ जो धोखा हुआ वो तो हो चुका हम उसको ठीक कर सकते हैं कैसे ठीक कर सकते हैं कि ये डिमांड हम नेताओं के सामने रखें पीएम के सामने कि ज्यादा रिमार्केशन में छापो कि जनगणमन को बैंड किया जाता है वंदे मातरम को राष्ट्र जीत बनाया जाता है राष्ट्र जीत パシ <SCP>、ja, ンマンダーのスタジオルパのスタパシンマンダーのスタジオはパシンマンダーのスタジパシンマンダーのスタジオはパシンマンダーのタジオはパシンマンダーのスタジオはパシンマンダーのスタジオはパシンマンダーのスタジオはパシンマンダーのスタジオはパシンマンダーのスタジオはパシンマンダーのスパシンマンダーのスタはパシンマンダのスタジオはパシンマンマンダーのスはパシンマンマンダーのスタジオはパシンのスタジオはパシンマンマンダーのスタジオはパシンマンマ और भारत के पार किसी पार्टी से भी पार्टी की पुस्तक में रविंद्रनाथ टैगोर का सिर्फ एक लाइन होगा कि ये आयत हैं इन्होंने जो कि चापलूसी के लिए गाना लिखा और इस स्थिति को उनका जम्मू हो इस स्थिति को उनके मुताबिक खत्म और इसके सिवा किसी भी भारत सरकार द्वारा प्रकाशित में रविंद्रनाथ पुस्तक में रव アナホヤ、ショケアナホヤ、スクラムニアン、ソニーホヤ、アンジェットランニング、シッネビー、ヤードワニホヤ、ショビヘッド、ウンセアポーキー、ジャンダル、マンペア、スタンディ、クリアル。アジビエネタ、アングレジョイ、ネバレジャンチェン、アジキタリフ、メビアングレジョイ、ネバレジャンチェンチ、ウォジャンダル、トタリフ。アジビアン、アレジョイ、アアングレジョイ、バレジョイ、サムリセン、ドクテヘンチ、ア、ヤミジャンマンドン、クテンセス、クリア、ア、アングレイ、アン、アメリカン、ジャンチェンチェン Subramanayana Swami, Anna, चोटे Anna, ये Mahatma Subhash Chandra Bose को राश्टरपीता दोषिक करने की बाद का विरोध कर ने है Mahatma Subhash Chandra Bose को भारत रत्मे देने से भी विरोध कर ने है Mahatma Subhash Chandra Bose को जो बारत रत में मिला वो सुप्रिंग कोट के नियाद इसों ने टैंसल कर दिया और जब टैंसल パークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパーク0パ0クのパークのパークのはークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパークのパ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 आपको मिलेगा जिससे आप समझ तो आपके लिए नजरों में समझ हो जाएगा कि ये ना ना भारतीयों का अपमान करने के लिए और अगर जो कि चांपुसी के लिए दिखा दिया था उसके रविंद्र नाथ टैगोर को मोबाइल प्राइस चाहिए था धन्यवाद।